ऑशो संबोधी के क्षण एटॉक के बने बॉम्बे इंडिया डिस्कोस नंबर फोर लंबी है। है ये हो सकता हमने को तो इतनी लंबाई पर देखा जैसे कि कुछ कीड़े जो ही और मर जाते उन्होंने ना सर्दी देखी न गर्मी देखी अगर तीनों सालों को देखने वाला कोई कीड़ा पक्षी उनसे कहे कि तुम घबराओ में तो से फिर आएगी तो ये कीड़े कहेंगे वर्षा से फिर कभी आपको देखा उन्होंने नहीं माँ बाप ने कभी कहा नहीं हमारे पुराण में लिखा नहीं कि वर्षा फिर कभी आती है आई तो कभी नहीं आती है और गई तो गई कभी नहीं आती क्योंकि जो कीड़े वर्षा में ही पैदा होते वर्षा में ही मर जाते उन्हें साल के दो और खंड है और उन्हें एक साल में भी नहीं होता कि वर्षा एक घूमता हुआ कालखंड जो दिल लौटा है उसके साथ सब कीड़े भी लौट आएंगे उसके साथ सब कीड़े भी पैदा जाएंगे पर की जो वर्षों ने ही जिया है बहुत कठिन नहीं बात। वो जो तीनों साल में जिया हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा मानना की वर्षा फिर नहीं आएगी उसने हजार बार ऐसे आते देखा मेरी मैं नहीं कहता हूं अभी तो मेरा मैं इससे फिजरा धारणा होनी पूर्व में इतनी बड़ी घटनाएं देखी और वो ऐसे जगहों से और फिर फिर उससे मेरा दुख हो गया तो उसने बड़ी बिस्टिंग को दूसरी धारणा होना और अगर बिस्ट्री बनाएंगे तो वर्तुल हो जाएगी अगर बहुत बिस्टिंग बनाएंगे तो वर्तुल हो जाने वाला सीधा नहीं रह सकता अगर छोटा को बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन छोटी ही हो सकती है इसमें जब स्ट्रेट लाइन की बात में की तो उसका ख्याल ही सकती लाइन चो हो सकती दो दिन को जोड़ने वाली लेकर ती लाइन होती है दो दिन से जोड़े तो सीधी लाइन हो जाती है निकटतम मार्ग से जोड़ जाए सीधी लाइन हो जाती है फिर अभी प्रशांत वर्ष पहले जब नानी के लिए विचारक पैदा हुए तो उन्होंने का कोई सीधी लाइन नहीं है क्योंकि तो सब सीधी लाइन है गोल पृथ्वी को खींच गया वो सब किसी बड़े गोलखंड के पकड़े इसलिए सीधी लाइन बिल्कुल झूठी चीज है बड़े बर्तन के खंड से और कितना बड़ा है बर्तन इसलिए दिखाई नहीं करते और पृथ्वी का वर्तन तो बहुत बड़ा नहीं है सभी का वर्तुल और बड़ा होता है, हमारे कल्प महाकल्प की जो धारणा है वो और भी बड़ा वर्तन होता क्या है हमारी धारणा को नहीं रहा करता आज से कोई आधार साल पहले सारे लोगों ने जुड़े हमारे वो बिल्कुल इसके घर की कानूनी हमारी स्टेट की धारणा की बड़ी छोटी सूरज बहुत आगे थे और आगे सारे बहुत ही बात क्योंकि छोटे थे जो छोटा था वो पास था जो बड़ा था वो दूर था जो और बड़ा था वो और दूर तो अगर हम हजार हाँ साल पीछे लौटे तो जिन लोगों ने दुनिया का नरता की जाता उसमें पृथ्वी केंद्रित की तारे चार सब तारे पत्थर लगा दोटा तो सा घर था अर्थ था, था, और स्पेस कोई लंबी नहीं थी छोटी थी और आकाश की तरफ से ढेरों गए आकाश के तरफ से बंद की गए आकाश कुछ था जो एनोक कर रहा था आकाश की जो धारणा थी वो निचा तरफ से हमें ढाके हुए थे की तरह आता है कि जैसे उल्टा बर्तन पृथ्वी पर ढका हो ऐसा आकाश थका और जिसका भी निचाण पर्श पीछे जमीन को छूटा हुआ उल्टे बर्तन की तरह ऐसी छोटी सी धारणा फिर तो जो जैसे ही लोगों के बात बड़ी साली धारणा जब और इस बहुत तीन आई कि सब आकाश का अर्थ वो नहीं जो घेरता है सब आकाश का अर्थ होता है कि वो जो है जिसमें सब समय जाते और फिर भी वो है और है ही और, और फैलता ही चला जाता आकाश की अंत धारणा हमारे उसमें फैलने आई समय की अंतहीन धारणा अभी भी पश्चिम के हमले में नहीं आई अभी भी समय के मामले में पश्चिम थोड़ा छोटा टुकड़ा लेकर जी रहा है इसका कारण का ये भी हो सकता है कि समय को साक्षी भाव से पश्चिम नहीं देख साक्षी भाव से तो पश्चिम किसी चीज को नहीं देख और साक्षी भाव से देखे जाना है न समय बचता है न आकाश यानी समय और आकाश को साक्षी भाव से देखा भी नहीं जाता देखी नहीं दे। देखे नहीं साक्षी भाव से साक्षी भाव को देखने पर वो बचता ही नहीं और जिनने साक्षी भाव को देखा उन्हें न हो गया वो, जा जा। वो कर तो क्योंकि साक्षी भाव से देखने पर साक्षी ही बचता और सब हो तो जाता जा। है और साक्षी भाव से मत देखिए तो साक्षी भर नहीं बचता और सब हो जाता है और वो तो वो अगर हम सीख से समझे तो बिग्न और बीइंग के बीच वही है साक्षी भाव अगर साक्षी भाव को तो जोर दिया तो बीइंग बचेगा और हो जाए। एकदम से हो जाएगा बीइंग। और अगर साक्षी भाव छूटा तो बिग्न बचेगी और बीइंग का तो कोई पता नहीं बोलेगा कि वो है भी है वो वह और दोनों से एक ही एक बचता दोनों एक साथ बचते हैं नहीं। नहीं तो ही है। तो बात ही बहुत अद्भुत है साक्षी की वो साक्षी जो कांतु का वो बदल जाता है जब तक मैं अपने को नहीं जानता हूँ तक तक चेतना के केंद्र मैं तो हुई नहीं आप लोग को मुझे कुछ पता नहीं तो आप मेरे केंद्र बनते हैं आप आप आप तो कोई मेरा केंद्र बने कोई तो मैं जी पाता हूँ उसमें जीव का बैठते वो तो जी अगर है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं तो हूं नहीं, तो नहीं तो मुझे कोई काम मिले तू जी सकता हूँ विचार मिले तू तो जी सकता हूँ सपना देखू तो जी सकता हूँ मित्र हो, हो, तो सकता हूं दुश्मन हूं तो जी सकता हूँ तू चाहे मुझे हर हालत में अगर तू नहीं है तो मैं गए क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मैं तो हूं ही नहीं हम कहते हैं बहुत मैं निरंतर गुंडा लेकिन सत्य हमारे लिए तू और इतना जोर से मैंने बार बार कहते हैं भी कारण यही कि तू सत्य मालूम करता है और मन करता है कि मैं सत्य हूं मन करता है कि मैं सत्य हूं तो हम इसलिए तू को निरंतर इंकार करते हो और मैं को घोषणा करते रहते हैं लेकिन तू के बड़े एक मिनट जी सकते हैं अगर कोई प्रेम जिसको मैं प्रेम कर सकूं नहीं है तो मेरा प्रेम गया क्योंकि वो तो धर तू तो नहीं है और भी मैं नहीं कर सकता हूं अगर तू ना हो तो जीने का उपाय नहीं छूटता अगर तू ना हो तो हमारा चेतना जो है वो तू पर खंडित होकर बर जाती है एग्जैक्टली थोड़ी सी चेतना मेरे उस मित्र पर भी है मेरी जो मेरा मित्र बन के मेरे लिए एक तू बना और थोड़ी उस दुश्मन पर भी है जो हिंदुस्तान बन के मेरा तू बन गया है और इस तरह मेरी चेतना खंडित बटी है और मैं तो ही नहीं सबका जोर है जो कहा है इन्हीं सबने जो बताया इन्हीं सबने जो माना है उन सब के मेरी एक तस्वीर है जो मैं इसको मैं इगो करता हूँ तू के आधार से बनी हुई जो मेरी धारणा है मेरे बाबू है।, है वो तू की आंखों में झाका गया रिफ्लेक्शन उससे जो मैंने इकट्ठा बुरा वाला बेटा जी वो हजार तरह का जो भी हजार आंखों से किया उसमें अच्छा भी है उसमें बुरा भी है बड़ा भी है छोटा भी है वो जो हूँ ट्रेनिंग और वो इकट्ठा करके मैं उसे गयों गयों वो ही मेरे लिए तो चेतना के, के तो साक्षी बनता हूँ तो मैं केंद्र बन जाता हूँ तू बंद पे तो होता था और जिस चीज से मैं उभरने लगता है तो तू विदा होने लगता है क्योंकि तो जिस चीज से तू उभरता था मैं विदा होता था वो ऐसे ही जैसे कि हम पानी को भाप बनाए जैसे पानी भाप बनने लगा तो पानी विदा होने लगा और भाप को पानी बनाए तो पानी भाप बनने लगा तो भाप विदा होने लगा चेतना उस स्वर से चलती है तो तू बन जाता है निक जाता हूँ और चेतना इधर तो उधर खाली छोड़ जाता है न तो बन जाता इसलिए जिन्होंने भी साक्षी का प्रयोग किया उन्होंने कहा मैं ही हूं अहम ब्रह्मा की तू है तू बिल्कुल झूठ और फिर तू के जितने रूप से सब वो निशेष कर गए इसमें फिर कोई माता हूँ साक्षी की तरफ से किया गया जो ये कह रहा है कि और कुछ भी नहीं बस मैं और ब्रह्म का अर्थ नहीं होता ब्रह्म का भी मैं का अर्थ ओम ब्रह्म वो ये नहीं कह रहा कि तुम ब्रह्म तुम तो हो ही नहीं तुम्हारा तो हो नहीं मैं हूं और मैं ब्रह्म जो तो जगत माया हो जाता है और अगर जगत माया हो जाता है तो इसमें से यथार्थ छिन जाता है सच ये यह है ये बयोध्य की बात है कि जिस चीज पर हम चेतना को केंद्रित करते हैं वही यथार्थ पैदा होता है मेरी दृष्टि में यथार्थ जो है वो कंपन जेत अपन हो जिस चीज को भी हम पूरी एकाग्रता से ध्यान दे देते हैं वो हो जाती है वो यथार्थ हो यह यथार्थ जो है वो हम देते हैं और हम अपना ध्यान पूछ लेते हैं है। तो जो है एक आयथार्थ होगा तो उसका होना एकदम दिखाती होगा तो जब मैं आपको गौर से देखता हूँ तो मैं आपको यथार्थ कर रहा हूँ इन तो यथार्थ का मेरा मतलब ही है की जब कोई ध्यान से आपको देता और इसीलिए हमारे मन में ध्यान से देखने की बड़ी आसान है और कोई कारण नहीं कोई हमें ध्यान से देखे और जितनी आँखें हमें ध्यान से देखो उतनी हम रियल मालूम पढ़ते हैं कि मैं भी हूँ हाँ, कोई देखे और कोई क्या आंख रुक जाए मुझ पर कोई तो मुझे भी लगता है कि मैं उन्हें तो भैया नेता की गुरु की जो दौड़ है वो यही दौड़ है की भी उसको देखें और तो उस देखने में कोई अचास मिल जाए और जिस चीज को हम देखते हो गई ये साफ मजा ऐसा मजा है कि अगर इस टेबल को भी अभी एक एक व्यक्ति है अमरीका में जो किसी भी चीज को सोचे तो उसके सोचने की फोटोग्राफी लिए जा सके ये पहला मौका है अभी मैं उसका कार्यक्रम देखा दो, दो तो रंग करने वाला है लेकिन वह आदमी कार के सामने सोच रहा उसकी आंख को कार का चित्र भरा पूरा आंख में भी कार दिखाई पड़ती और और कैमरे के सामने आप लेट रखिए तो कैमरा भी कार है का वह सोच रहा है और ऐसी चीजें नहीं जो उसने नहीं देखी है वो बीजेपी ताज में हुई और वो सोच रहा है जो चीज सोचता रहेगा फिर वो आँख खोलेगा और कैमरे में ताज मिला अब ये गहरा अचंत का प्रयोग हुआ में जी महाराज के सूर्य विज्ञान वाले तो वो किसी भी चीज को किसी चिड़िया चल रही है उसको देखेंगे और आँख बंद कर लेंगे चिड़िया फॉर तो जाएगी और मर जाएगी वो उसको गौर से देखेंगे और वो चिड़िया फैलेंगे और पढ़ाएगी सारों का सारा खेल ध्यान है हम जिस चीज को ध्यान देते हैं वो पूरा शुरू हो जाए उसे आकार मिलने लगता है यानी नहीं सच ये है कि हम एक दूसरे को निगम कर रहे हैं पूरे वक्त जैसा भी हम ध्यान दे रहे हैं वैसा ही है वो निगत हुआ चला जाता था। है यथार्थ मनुष्य के ध्यान की बाइक रहा तो जैसा ध्यान होगा वैसा जरूरत बन जा वैसी चीजें बन जाए वैसा सब होगा तो फिर लेकिन ध्यान जब चीजों पर होता है बाहर होता है अदर पर तो होता है क्यूँ तो होता है तो भीतर तो उसकी धारा नहीं जाती वो बाहर जाने लगती है बाहर जाने लगती है, और जब बाहर जाने लगती है तो भीतर सुनने वाले क्योंकि वहां भी ध्यान होगा तो भी यथार खा सकता नहीं तो वहां भी नहीं आएगा ध्यान जहाँ जाएगा वही यथार जाएगा यथार्थ का मतलब ही है गया हुआ ध्यान दिया गया ध्यान तो वो वहां शून्य हो जाता है इसलिए पदार्थवादी जो है वो ये कह रहा है कि आत्मा नहीं है कहा है आत्मा, नहीं आत्मा। नहीं नहीं हो गए वहां शून्य हो, हो गई आत्मा को तो पदार्थ पर ध्यान दे रहा पदार्थ है और इसलिए मेरा मानना है पदार्थवादी में और अज्ञातवादी में बुनियादी भेद नहीं प्रक्रिया एक ही है और अज्ञातवादी कह रहा है जगत नहीं है और नहीं होने का और कोई कारण है जगर उतना ही ये नहीं जितने की पदार्शवादी के लिए आत्मा तो उतना ही आकार नहीं ले रहा मेरा निराकार हो गया शून्य हो क्योंकि तो ध्यान जो आकार दिखा था वो हट गया है और वो ध्यान अगर भीतर हो तो गया तो भीतर एक सप्ताह उभर आई जो थी लेकिन वो में होने से बड़ी रहती बड़ी रहती अनंत साल का अनंत बंद हो गया उसका कोई पता चले कैसे ध्यान देंगे तो पता चलेगा जो पोटेंशियल है उसे एक्चुअल कर देता है ध्यान जो अव्यक्त है उसे व्यक्त कर देता है और एक तरफ व्यक्त हो जाए तो दूसरी तरफ अब व्यक्त हो जाता है ध्यान से को लेना पड़ता है और साक्षी में ध्यान से बोलना पड़ता है और उसके लगा देना पड़ता है जो भीतर तो दुनिया माया हो और मेरा मानना है जो दुनिया को माया कर रहा हो और जो आत्मा को इनकार कर रहे हो वो दोनों एक ही तरह के लोग हैं और दोनों सीक्रेट नहीं समझ पा रहे हैं सीक्रेट तुम जिस चीज पे ध्यान देते हो वो वो जाता तो है तो तो दोनों दोनों तो आपकी समझते हैं क्योंकि तो दोनों है क्योंकि दोनों हैं, अब हम उसको भी उभार पाते है जिसको हम ध्यान देते हैं पार्टिसिपेशन हो ना उस वो, वो है। तो है। अगर साक्षी होकर के भी मैं उसको नष्ट कर दूँ या वो मुझे अपने आप को मैं नष्ट करूं तो दोनों ही भ्रामक हैं तो दोनों ही है, भ्रामक से अधूरे हैं आधे सकते हैं और इसलिए दुनियावृष्टि में पड़ी हुई है नास्तिक के पास भी आधा सकते हैं और नास्तिक के पास भी आधा शक्त है बल्कि कहना चाहिए की एक ही चीज है एक ही चीज के दो पहले मुझे आगे आगे और इसलिए वो किसी को हरा नहीं पाती दोनों के पास आधा आधा रहा है, है।, है।, रहा है।, और है। वो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन जो दोनों में वो दिक्कत पैदा कर देता है वो, तो वो सिर्फ प्रेम जो के अभिव्यक्त है सेवा के रूप में हम कहें या और किसी सृजनात्मक रूप में कहें पार्टिसिपेशन को वो चीज देता है ठीक तो है उसी और इसीलिए ध्यान का जो दूसरा हिस्सा है वो प्रेर है या करना होगी आवश्यक है तब प्रकट बिल्कुल आवश्यको कर सकते काम नहीं तो लिख कैसे करेंगे? पूरे में होता हूँ तो कभी नहीं, तो नहीं लिख कर सकते, तो तो सकते। आधा जो विरोध में इनकार कर दिया वो चाणकों से घेरे और बन गया वो काराग्रह बन गया वो मुक्त नहीं ला रहा गौतम बुद्ध ने गौतम व्यवस्था की या तो ध्यान के प्रयोग के पहले यह बात कोई विश्व जिस पुण्य ब्रह्म विहार करुणा मैत्री उसके भाव का विनोद होना चाहिए क्योंकि तब जिससे मैंने अभी कहा कि या तो तू या मैं ये हमारी सामान्य डिवीज़न है देखने ध्यान का लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तू भी और मैं भी या ऐसा भी हो सकता है कि न तू न मैं ये प्रेम का अनुभव होगा प्रेम के अनुभव हो, हो, हो दो हम ढंग से कह सकते न तू न मैं कोई और इसी को परमात्मा कहेंगे परमात्मा को अगर मैं मैं आईडेंटिफाई करता हूँ तो मैं आपका निश्चित कर देता हूँ और अगर तू से करता हूँ तो मेरा निषेध हो जाता मैं परमात्मा की परिभाषा करता हूँ जो मैं भी है और तू यहाँ मेरा मैं और आपका तू दोनों आके मिल रहे हैं और एक हो गए परम हो गया तब तो तो तो उसने दोनों घेर लिए इसलिए परमात्मा ने सब विरोध समाहित हो गया विजुन की जिससे इम्यूनिटी होती कम हो गया वो दोनों कट गया।, गया और उन दोनों की तो बीमारी तो दोनों का निषेध गया और यह ये बात पाए की तू भी और वो एक ही बात को विधेय और निषेध के कहने की बात तो अकेला ध्यान इस तरह के वादों को जन्म देता है जो जगत को निष्ठा करते हैं और जीवन को आया था कर और एक तरह से जीवन की जो विशिष्ट क्षमता है उसको सुगुण घुमा कर्म भी नुकसान पाता है सृजन भी नुकसान पाता है क्योंकि माया था क्या सजन करना क्या कर्म करना कला सब को घाटक बढ़ा रहता है विज्ञान को बुद्ध होना पाता है सभी विज्ञान सर्वाधिक अधिक मिल जाता है क्योंकि तो विज्ञान तो वो, वो यथाप है कुछ तो उसकी खोज में जाती है कला थोड़ी बहुत बच सकती है क्योंकि कला शिक्षण में भी जाने की हिम्मत रखती है यानी अगर हम जगत को माया भी कह दें तो भी कलाकार को बहुत दिक्कत नहीं होती वो कहता आया भी है काफी वो उजा सकता है इसलिए भारत जैसे मुल्कों ने यहाँ साक्षी तो जोर दिया विज्ञान तो गुरु कह मरा कला फिर भी बच्चे इन कला का मैं मानता हूँ कि विज्ञान से ज्यादा गहरी गति है गति माया से भी बाधा नहीं पड़ती वो माया में भी प्रवेश कर सकती। वो को भी सकते मान सकते हैं इसलिए इतनी थोड़ी कला जिंदा रखती है लेकिन विज्ञान तो पूरी तरह मर गया क्योंकि विज्ञान के तो होता है की वहां यह है अगर माया है तो जल्द ही कर माया में क्या सबसे खोजना विज्ञान मरता है कला मरती है क्योंकि जो सपना बिल्कुल सपने में समान होने लगे उसके भी प्राण कर जाते सपने के प्राण इसमें है कि वो यथार्थ जैसा मालूम हो तो इसका है। अगर प्रेम की माया मालूम होने लगे तो, तो प्राणी वो वो है तो भी आर्थिकता जोड़ती तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो दिखते घटे यानी मैं एक ऐसा न तो मैं साक्षी पर जोर लेना चाहता हूं क्योंकि वो एकांति है और मैं अकेली करुणा पर जोर लेना चाहता हूँ वो भी एकांी है वो तू को ध्यान में लेती में ले प्रार्थना तू को ध्यान में देती प्रेम भी तू को ध्यान ले में लेता ये एकांी है इसलिए किसी न किसी रूप में प्रज्ञा और करुणा ध्यान और प्रेम दोनों एक ही साधना के संयुक्त होना चाहिए मैं भी हो सकूँ जिसका लिखना चाहे बल्कि मेरे होने में दूसरों का होना भी निश्चित हो तो, तो यहाँ उस हालत में ये जो तो विरोधी छोर है जो एक दूसरे को मिटा के जीते और बनते हैं अगर ये दोनों बच्चे या दोनों बच्चे तो जो शेख रह जाता है वही करते हैं और इसलिए अकेला साक्षी उस सब तक नहीं ले जाएगा और मैं अकेली साइंस उस सबसे तक उस सब के लिए किसी न किसी रूप में धर्म और विज्ञान का गहरा तालमेल चाहिए किसी तो भी अर्थों में उसने परमात्मा की खोज करवा भी कठिन आत्मा की खोज सरल और इसलिए कुछ लोग आत्मा पे रुक गए जय आत्मा पे रुक गए साक्षी का पूरा बन दिया परमात्मा का उदाहरण परमात्मा तब गति नहीं हो गति हो गई आत्मा उपयोगी पक्ष दिया पक्ष नहीं है ना मेरा कहना यह की साक्षी का मेरा आत्मा से बाहर नहीं जाने दिया आत्मा दिया। वो, वो वहाँ गांव जो मैंने वेदम पार्टिसिपेशन की बात कर रहा कि आत्मा तक पहुंच जाए लेकिन आत्मा आत्मा ही नहीं है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता नहीं नहीं अगर ये चीज आ जाए तो ये जो हमारी धामक स्थितियां पैदा हुई हैं मन में वो निकल जाए निकल जाए असल में असल में मैं वहीं तक जब मैं पर्टिसिपेट करता हूं और वो सर्वैधाव धर्म में भाव भी नहीं था मैं कहूंगा कि भाव नहीं है में समग्र भाव से यानी हम उसे चुनाव न करें कि किस भाव को पर्टिसिपेट करूंगी फूल भाव से मेरा सर्टिस्टिकेशन हो एक टोटल सर्टिस्टेशन हो एक फूल को भी मैं देखने जान तो सिर्फ देखू ही नहीं बाहर ही खड़ा में रह जाओ फूल भी हो जाओ ऐसा ना हो कि मैं फूल के बाहर खड़े होकर देखा आन लेकर ही ना देखते में फूल ही हो गए फूल ऐसी कोई अलग चीज नहीं रह गई है मैं तो अलग नहीं रह गया हूं दर्शन के छंद भू राम में एक हो गए हूं इतने समग्र भाव से कर्म भी इतने समग्र भाव से उठना बैठना भी इतने समग्र भाव से ऐसे समग्र भाव से अधिक जो होगा तो जिस गहराई तक अतिशीपन हो जिस गहराई तक हम डूब रहे हैं जिस गहरे तक समय ही गया हमें पता चलेगी। सबसे कहा अगर हम पूरे ही डूब गए तो भी हमें पता चलेगा कोई कवि का एक वचन है कि जो पास निकल गए वो तो जो डूब गए जाए तो तो है, धनभा हाँ। एक और कभी का है जो डूब गए धन्य जिसे जी ने कहा है तुमने अपने को बचाया तो तुमने चाहो तुम अगर मिटा सके का एक वचन है कुछ पूछा आप कभी जिंदगी में हारे नहीं हो। लास्ट से हार नहीं हरा उसने पूछा उसका तार सिक्रिट उसका राजस्ट तो से देखा क्योंकि मैं हरा ही हुआ मुझे कभी कोई नहीं हरा होगा लेकिन मैं हारा ही हुआ उसकी जीत मेरी ही जीत थी सोचने कहा मेरी शादी पर जाए वो तो समझा कि जीत गए और तुम कहो गए हम लड़े ही नहीं थे कभी कहा हारते गए हमने उनसे जिताया था और हम नहीं हारे इतने समग्र भाव से लाउस के से पूछता है कभी आप कहीं अफगोने के कहीं बाहर निकाले हो लाउस के का नहीं क्योंकि वो तो सदा उस जगह बैठे जिसके पीछे और कोई जगह ही और बड़े बड़ों को हमें निकाले जाते थे बड़े बड़ा खूब निकालने जाते थे तो हमारी ध्यान दिया हम जगह बैठे थे वहां जूते उठा रहे जाते वहां हम बैठ गए थे हमें कोई तो बगान से बगाता भी दिया था, था हम बड़े मजे में थे हम बड़े बड़ों बुखार पे बैठ गए थे अपमानित होते देख रहे थे और हम हाथ रहे थे जो मन सोचेगा वो अपमानित हो जाता और हमने खो जाए और हमने अपमान को मान समझ लिया पति से अपने निश्चारे थी निश्चारे। थी बहुत हो गया। एक जंगल से मुझे जंगल में बड़े पैमाने का बर्फ काटे जा रहे हैं बड़े कारीगर लगे और एक दस में मुझे बिना कटा बचा रहे इसी राजा का तार महल बनता है मतलब वृक्ष तो जा के नीचे जिसके नीचे एक हजार बैंक पहुंचना बड़ा जिंदगी नहीं था तो लास्ट जब वृक्ष पूछो क्या कहा सब बैठा जा रहा है जंगल उजा जा रहा है लेकिन बचे राज क्या से पूछो यह बड़ा गोमार गए चक्कर लगा के आए कि वृक्ष को कुछ नहीं ज्ञान का एक हिस्सा होगा तुम जाए क्योंकि बोले कि कि की, की दरख्तों को काट रहे हैं दूसरे दरख्तों को इस वृक्ष को कुछ कर दिया शायद उनसे कुछ बदल लग जाए क्योंकि कटने की घटना में दो चीजें एक तो वृक्ष होशियार हो और काटने वाले क्या कुछ हो गया लेकिन काटने वाले तो कुछ कुछ करते तो गए और जो कारीगर काट रहे, दूसर रहे हैं दूसरे वृक्षों को लकड़ियां चीजें जा रही है उनसे पूछते हैं इस वृक्ष को नहीं काटते साथ ही वो वृक्ष बिल्कुल लाउस से क्या मतलब वो वृक्ष इतना वो टेढ़ा मेढ़ा है तो मेरा। कोई लकड़ी पी भी नहीं है बस तो उसे पूछते उसको काटके जला कर सकते हैं उस वृक्ष को जलाने के ग्रद्धा नहीं छूट कोई उसका इमें नहीं है तो अपने गुरु से कहना कि वृक्ष बिल्कुल लाजते देता गुरु को कहते हैं दादीगर कहते हैं वृक्ष बिल्कुल लाजते देखा मैं समझ ही गया वो इतना बेकार है वो आखिरी जगह खड़ा हो गया तो की कि है उसको जरूरत नहीं किसी पर पड़ती लेकिन देखो वो आखिरी जगह खड़ा तो उसके तनाव फर्क होगा उसकी एक ऐसे दूर तक चली गई कितने लोग उसके नीचे भी प्राण नहीं पड़ते हर कोशिश की होती अच्छा बनने की वो गया लक्ष्य बनने तो तो की कोशिश की वो कट रहे ठीक था हम भी लक्ष्य इसलिए खूब बड़े होगा खड़े और एक रंग हम निकलता लकड़ी को इसी के लिए हम बिल्कुल बेकार हम किसी काम करें अगर हम बहुत गौर को देखें जितना गहरा प्रतिशन होगा उतनी ही ईगो लक्ष्मी क्योंकि आपको मैं नहीं दे पाता मैं तब आपके आस पास घूम सकता हूं आप भी टूट आप भी मैं मैं भी नहीं हूं दो मैं चाहूंगा प्रतिष्ठे नहीं हो पाए और दूसरे के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ लेकिन मेरा मैं अगर विदा हो तो प्रतिशिक और जितने गहरे में चारों तरफ में फैल जाऊं मैं ऐसा ना लगे कि आपकी आंख आपकी ही है और ऐसा भी लगने लगे मेरी है और उधर से भी मैं देखता हूं और ऐसा न लगे कि आपका हाथ आपका ही, मेरा ही और उधर से भी हाथ लेने चलाता हूँ इतना गहरा पार्टिसिपेशन हो जाए गांव से गुजरा है एक आदमी ना कि लकड़ी से उसको जोर तो वो भी पड़ा आदमी भाग गया उसको कह रहे हैं कि क्या करना जाए हैं मुझे पकड़ना कहा कि मत कर ऐसा मत करना तुम जट ने मुझसे मार तुमने बिल्कुल झुक गया मैंने बिल्कुल जित दे हम दो में वो वाला लेकिन रेसिस्टेंट नहीं था इसलिए पहली कहानी से जूडो निकला जिजिस निकला सारा के साथ टाइम टेन पर हाँ जूडो का नियम है कि जो घूसा आपको मारे तो तुम उसका घूसा पी जाओ मनोमत रेसिस्टेंट हो पूरे शरीर को ऐसा छोड़ दो कि घूसा पी जाए पूरा शरीर तुम दूसरे के साथ क्यों को जुडू के जो विचारक थे वो हैं थे अगर बंगाड़ी जा रही है और उसमें एक आदमी होश में बैठा और एक आदमी शराब पिए बैठा बंगाली उलट गई तो शराब जितने पिए उसको चोट नहीं लग रही होश में बैठा उसको चोट तो कर दिया शराब पीने वाला वो लड़का हो जाए वो कुछ चोट से रफी नहीं करता जो गाड़ी उलट गई तो वो लड़ गए उसमें कहीं इसका विरोध नहीं था फिर रोका आपने वो तो बच्चा है जो मर जाए चोट न खा वो जूडो पैंस की गाली उलटने तुम्हारी हड्डी नहीं टूटती वो जब गाली उलटी तब तुम हड्डी कड़ी कर देते हैं कि बच्चों वो कई हड्डी टूट जाती है वो जो रेसिस्टेंस वो चोट तोड़ है। देता है इसलिए बच्चा गिरता है दिन में बच्चे दस और उठा और कुछ नहीं टूटता हम बोले मुझे बच्चा गिरती अभी हालत अभी गिरा गिरने के पटी सिचुएशन का गहरे से गहरा मतलब ये हो सकता है की जो हो जैसा हो हम उसके लिए गिरा जिसे गिर से गहरे मामले में छोटी बहुत ध्यान नहीं जाता दुनिया बने जिसको करते हैं जो तेरा कोर्ट छीने कमीज की जरूरत पता नहीं उसको कमीज की जरूरत को संकोच में छीनता बात ही ना की तो तो और जो आदमी बोझ को तो चल ढो नही बोले चले जाओ सबका आदमी भला हो और बोली सबकी हिम्मत से कर है जो सब का एक वचन कितना आदमी है कितने आदमी वचन है ना ईद इतनी हिम्मत बुराई से भी मत लड़ो बुराई से भी मत लड़ो इसमें भी, भी राशि है पर्टिस्पेट करो जिन करो टोटल नहीं कि करेंगे जिंदगी से करेंगे मुश्किल में पड़ गए चुनाव हुआ तो हम फिर बच गए और फिर वो जोड़ नहीं हो पाया चुनाव भी नहीं है चाहे जो भी होगा सुखी है वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है कोई चाहिए क्या कर रहे हो तो वो कहता है धूप ने बुलाया सुबह आ रहे हैं। <laughs> वो ये नहीं कहता कि मुझे पर भी लग रही थी की बात आ गई वो कहता धूप ने बुलाया सुबह आ गए तो वो आदमी बैठा रहा है वो धूप लेता रहा है था थोड़ी देर बाद उठा भीतर जाने लगा वैसा कहां जा रहे घर की इच्छा बुलाया मगर वो ये नहीं कह रहा है कि वो कहता है घर की छाया बुलाते हैं अब ये आदमी बिल्कुल पटी फिकट कर रहा है एक अकम प्रति कर रहा है कि ये जैसे है धूप बुलाते है तो धूप को चला रहा है छाया बुलाते जिनकी ने बुलाया तो आ रहा है मौत बुलाई थी ये आना भी शुक्र था वो जाना भी शुक्र इस स्थिति को भी मैं मुक्ति कहूंगी पर्टिसिपेशन जहां टोटल वहां फ्रीडम पूरी वहां अब कोई बंधन नहीं जो धन बंधन से ही पर्टिसपर करता अब आप मुझको बंधन बांध नहीं मुझे सकते क्योंकि आप होते नहीं बना देते अब कोई उपाय नहीं है मुझे बांधने और ऐसी जो जीवन मुक्ति है वो पूरे जीवन को स्वीकार करती है उसमें कोई निषेध नहीं उसमें निशेज नहीं है न पदार्थ का है न परमात्मा का है न शरीर का है न आत्मा का न इंद्रियों का भोग का निषेध नहीं है, है और जिसके चित्त में निषेध नहीं उसे मैं आस्तिक होता हूं नस्तिक का मेरा जो मतलब है वह है जिसके मन में कोई निषेध नहीं हालांकि लोग इसको जरा भ्रामक दृष्टि से कि किसी भी चीज में निषेध नहीं लेकिन हर काम किया नहीं जाता हर काम किया नहीं जाता है इसके लोग तो सोचते हैं को समझ नहीं पाते वो तो मुश्किल होता है समझ नहीं पाते नहीं मनुष्य नहीं पाते वो यही समझते हैं कि इसमें तो कुछ चोरी हो जाएगी बीमानी तो हो जाएगी हत्या तो हो जाएगी और मजा ये है कि अगर ये ध्यान है कि सब जैसा है वो जो टोटलिटी ऑफ थिंग है उसको कहां से आप जो चोरी करेगा तुम तो, चोरी करेगा तुम तो, हम सर्ग प्रश्न सर्ग को देने इसलिए ये कोटाई आ जाती है लेकिन है नहीं असंभव तो ही नहीं यानी मेरा कहना है कि जो सर्व भाव से जो सर्व स्वीकृति का जो भाव उसमें जो बच बच्चा है उनको उसमें कुछ है जो बचता ही नहीं बनता उसे छोड़ने नहीं पता वो बच्चा ही नहीं हाँ उसे कहीं छोड़ने निगत करना नहीं जाना पड़ता वो होते ही नहीं वो कहीं भाव है वो हमारी लेकिन भूल है कि अंधेरे में रहने वाले लोगों को सदा अंधेरे में रहो कोई जाके अगर कहे तो तुम दिया जला लो तो दिया जलाई या फिर अंधेरे में को तो वो वो हाँ, अच्छा दिया भी जलाइए जलाया नहीं दिया जलानेवाल भी उठता दिया भी जलेंगे फिर अंधेरे को कहकर निकालोगे सवाल तो अंधेरा निकालना अब उनको समझाना मुश्किल है कि बिया जला कितना मेरा होते ना उसे निकालने का ये ऐसा भी कह सकते हैं जब बिया जल गया तो मेरा भी दिया ही होगा मेरा भी जब तक निकालोगे जाओगे कहाँ निकाले तो वो उसे डर लगता है कि वो तो तो चोरी कर रहा है बेईमानी कर रहा है झूठ बोल रहा है उसे लगता है तुम तो तो सब चो कर लो तो झूठ भी बोलो चोरी भी करो बात भी करो मुझे नहीं चोरी मत करना है। पहली दफा ओपन हुआ उपनिषद तो और दूसरे लोगों ने जिन्होंने पहले अनुवादाई उनके सामने सबसे बड़ा जो सवाल उठा वो ये था धर्मग्रंथी क्योंकि नहीं लिखा है कि चोरी मत करो मत बोलो निए। निए। कहा धर्मग्रंथ है? है कैसे इसमें कहीं लिखे नहीं है कि तुम क्या मत करो इसमें तो बस यही ब्रह्म ये की बात है सर धर्मग्रंथ तो को तो संदिग्ध तो मालूम होते क्योंकि धर्मग्रंथ में तो होने से ही ना साफ की क्या मत करो बड़ा ईश्वर को मत देखो दूसरे का धन तुम्हारा नहीं है भूख मत बोलो धूखा मत दो दगा मत करो सर उसने लिखा नहीं है धर्मग्रंथ कैसा लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जितने ये लिखा है वो सिर्फ नीति ग्रंथ कह धर्म धर्मग्रंथ नहीं धर्म धर्मग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं अभी मैं एक अमृतसर में एक वेदांत सम्मेलन एक बड़े सन्यासी थे वो अपने प्रविशन के बाद नारे लगवाए गए धर्म की जय को अधर्म का नाश हो तो बोला था भी बोला लिए एक धर्म की फिर अधर्म आगे करने धर्म वो की बात है और अंधेरा हटाएंगे और बड़ी मुसीबत तब आएगी तो वो अंधेरे बिया को पूछना चाहे अंधेरा हटाएगा वो तो कहेगा देखा तो ही नहीं कभी ये बड़ी मुसीबत है ये जो अब इसको पता नहीं है कि जो नारा दिया जा रहा है कि धर्म की यह सब हो गई बात ये अधर्म के नाथ में भी सब बात पूरी हो गई इसमें कोई कोई ये दो चीजें नहीं हो, हो सकती तो एक ही चीज को दो लगता है डर है जो हमें धर्म तक नहीं पहुंचने पता है बड़ी साधारण बात है कौन अति साधारण बात है धर्म का उससे धारण कर लाइन असल में विष्क नि सकता जो बात के लोग पहले ईशावास जन निगम इस इदम को मध्ययुग में बिल्कुल भी हम लोगों ने दृष्टि से बाहर रखी और इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता बड़ी उठाई है इसके कारण हमारी कला ने भी कुछ अभी उठाई है जब कवि या का छोटा बनेगा, तो उसकी कला भी कोई छोटी बनेगी बुन जीवन लड़का जब कुछ बुन पर्याप्त हो जाएगा तो वो भी और मुख्य समस्या आज की मेरी देश में अपनी समस्या यही है कि अनुकूल और अभ्य अनुभूति जी को सबसे और अवस्य जीवन की समस्या है यही साहित्य <laughs>